प्रश्नोत्तर दीप माला ईश्वर तत्व जिज्ञासा क्या भगवान की कृपा न होने पर भी कोई केवल पुरुषार्थ करके परमार्थ में आगे बढ़ सकता है समाधान पहले तो यह बताओ कि असंभव की संभावना क्यों मान रहे हो भगवान की कृपा क्यों नहीं होगी इसमें कोई कारण बता सकते हो अरे उसकी कृपा तो 24 घंटे बरसती रहती है क्या सूर्य किसी के बारे में सोचता है कि मैं अपनी प्रकाश किरणें उस पर नहीं डालूँगा फिर भी कोई छतरी लेकर चले तो सूर्य क्या कर सकता है इसलिए भगवान की कृपा को धारण करने वाला होना चाहिए उसके लिए कर्म करना पड़ेगा पुरुषार्थ करना पड़ेगा फिर कृपा के लिए कहा जाना नहीं पड़े कहीं जाना नहीं पड़ेगा जिज्ञासा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है ज्ञानी नाम अपनी देवी भगवती हिसा बलादाकृष मोहाय महामाया प्रयक्षती तो क्या ज्ञानी के चित्त को भी भगवती मोह में डाल देती है समाधान भगवती महामाया सबका चित्त तो हर ही रही है उसमें तुम क्या करोगे पर इस श्लोक में ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं कहा गया यहाँ ज्ञानी का अर्थ है शास्त्र पढ़ा लिखा पंडित ऐसे बड़े बड़े पंडितों के चित्त का हरण तो भगवती कर ही रही है वे लोग अपनी विद्या को पैसे के लिए बेच रहे हैं दूसरों का पैसा लेकर उनके कल्याण के लिए तो अनुष्ठान करते हैं पर अपने लिए कभी नहीं कर पाते स्वयं गरीब ही रह जाएंगे पर शेठों को धनी बनाने के लिए अनुष्ठान कर देते हैं यह सब महामाया का ही प्रभाव है जिज्ञासा क्या भगवान को भी कभी क्रोध आता है वे भी दुखी होते हैं समाधान हाँ भगवान को भी क्रोध आता है और वे दुखी भी होते हैं परंतु जीवों के समान नहीं उसमें हेतु दूसरा है गीता में एक जगह भगवान कहा है अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम्। भगवान बड़े आक्रोश से कहते हैं कि इन जीवों की बुद्धि को इस जगत ने खा लिया है मुझ परमात्मा को भी ये शरीर वाला मानते हैं मुझे भी शरीर बना दिया समझते हैं कि यह वासुदेव का लड़का है भाष्यकार भगवान ने गीता गीताभाष्य में एक जगह लिखा है एवं भूतम अभी परमेश्वरमित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वभूतात्म निर्गुण संसारदोषीज प्रदिजाती जगत अनुक्रोशं दर्शयति भगवान देखो भगवान कहते हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ सब प्राणियों की आत्मा हूं, निर्गुण हूं, संसार के बीज अज्ञान को नष्ट करने वाला हूं। ऐसा होने पर भी यह मनुष्य मुझे शरीर समझता है मुझे नहीं जानता तो अपने को क्या जानेगा जगत में भी माता पिता बच्चे के हितैषी होते हैं उन्हें कभी कभी बच्चे पर क्रोध आता है कि हम इसके जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं इसके हित की बात कहते हैं पर उसे मानता ही नहीं और जो इसके जीवन को कुसंग में डालकर नाश करने वाले हैं उन्हीं की बात सुनता है इसी प्रकार भगवान को भी क्रोध आता है कि देखो इस जीव के हित के लिए इतना उपदेश किया पर यह मानता ही नहीं, नहीं उल्टे मेरा ही अपमान करता है मुझे भी जीने मरने वाला समझता है भागवत में प्रसंग आता है कि जब उद्धव भगवान से अंतिम उपदेश प्राप्त करके प्रभात से चले तो वृंदावन में विदुर से भेंट हुई दोनों भक्त रात भर भगवत चर्चा करते रहे बीच में उद्धव रो पड़े कि देखो भगवान को कोई समझ ही नहीं पाया उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला और उसे शिवजी ने अपने सिर पर धारण किया जब वह समुद्र में था तब मछलियों ने कभी नहीं समझा कि यह चंद्रमा है यही समझती थी कि यह भी हम जैसी एक मछली है थोड़ी चमकदार है इसी प्रकार यादव लोग भी कृष्ण के बारे में यही समझे कि यह भी एक यादव है थोड़ा चमकदार है यदवंश में कोई भगवान को समझ ही नहीं पाया भगवान ने मनुष्य शरीर इसलिए दिया है जिससे यह अपने मैं को जान ले भगवान को पहचान ले पर मनुष्य खाने पीने में ही लगा हुआ है अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं है यह देख भगवान भी दुखी हो जाते हैं